भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को विदा कर दिया और वचनों को लेकर यमुना जी के पुलीन पर आए जहाँ वे अपने सखा ग्वाल बालों को पहले छोड़ गए थे परीक्षित अपने जीवन सर्वस्व प्राणवल्लभ श्री कृष्ण के वियोग में यद्यपि एक वर्ष बीत गया था तथापि उन ग्वाल बालों को वह समय आधे क्षण के समान जान पड़ा क्यों न हो वे भगवान की विश्व विमोहिनी योग माया से मोहित जो हो रहे थे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 अभी तो हमने तुम्हारे बिना एक कौर भी नहीं खाया है आओ इधर आओ आनंद से भोजन करो तब हंसते हुए भगवान ने ग्वाल बालों के साथ भोजन किया और उन्हें अगासुर के शरीर का ढांचा दिखाते हुए वन से ब्रज में लौट आए श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख का मनोहर मुकुट और घुंघराले बालों में सुंदर सुंदर मह महपते हुए पुष्प गूछ रहे थे नई नई रंगीन धातुओं से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 जब वे कभी तिरछे नेत्रों से उनकी नजर में नजर मिला देते हैं तब गोपियाँ आनंदमुग्ध हो जाती हैं इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोष्ठ में प्रवेश किया परीक्षित उसी दिन बालकों ने ब्रज में जाकर कहा कि आज यशोदा मैया के लाड़ ने नंदनंदन ने वन में एक बड़ा भारी अजगर मार डाला है और उससे हम लोगों की रक्षा की है राजा परीक्षित ने कहा ब्रह्मण ब्रजवासियों के लिए श्री कृष्ण अपने पुत्र नहीं थे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 अप्राकृतिक रूपधारी बछड़ों और बाल ग्वाल बालों का प्रकट होना और ब्रह्मा जी के द्वारा ही की हुई इस महान स्तुति को जो मनुष्य सुनता है और कहता है उस उसको धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है परीक्षित इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम ने कुमार अवस्था के अनुरूप आँख मिचौनी सेतु बंधन बंदरों के भांति उछलना कूदना आदि अनेकों लिलाए करके अपनी कुमार अवस्था ब्रज में ही त्याग दी